तथा परगा्रमकायमणमसनाद विमणी पिभु स्वयंभूर्थात्यन्दापर्यगा वह परमात्मा सब ओर पहुँचा हुआ है सर्वत्र विद्यमान है कैसा है शुक्रम है सब जगत का वाला है। अकायम काय है, शरीर रहित है व्रणम व्रण रहित है असना विद्ध। पाप विद्व और पाप से दोष से कलेष रहित है विद्वान है मनीषी विभू सबके ऊपर विद्यमान है सबसे तथा तथ्य अर्थान और अर्थों, अर्थों को यथावत तत्वत समाप्या अपने नित्य प्रजा के लिए अपर्यगात वह परमात्मा सब जगह पहुंचा हो प्रगात का अर्थ है ऐसा कोई भी स्थान में नहीं हो सकती है दूर और निकट से निकट परिदृष्टि बहुत दूर भी नहीं जाती है कुछ तो बीच में नहीं रहता है उससे निकट है और दूर से दूर है पकड़ में नहीं आता है हम किसी भी आरंभ हो हुँ? और छोर को केवल पकड़ में आती है बस हैं वो इंद्रियों से पकड़ती है हर समय सीमित को पकड़ती है आरंभ इसको मिलना चाहिए तभी ये पकड़ पाती है इंद्रियों का विषय नहीं है हमारे इंद्रियों से पं इसका अस्तित्व मानना ही हमारे लिए कठिन हो रहा है समझने के लिए धीरे, धीरे धीरे धीरे धीरे दूर जा कर के तो नहीं होगा ये निकट अंत में जाकर के अपने में ही होगा तो प्रकृति में भी है अधिकतर गुण जो है आत्मा में है उसके मिलते हैं अपने से जैसे कि सुख गुण है ये सुख और अधिक जीनी बात होती है है कि वो चीज से गुलाब का फूल है ये लाल होता है और ऐसे ही कोई बड़ा गुलाब वो हो सकता है होगा होगा तो लाल जो रंग ना वो एक ही हो नहीं होगा उसकी मात्रा में भेद हो सकता है लाल यदि कह रहे हैं तो लाल चाहे छोटा सा हो वो कह लीजिए या बड़ा हो लाल में भेद नहीं होगा फिर वो एक ही होता है तो नाम नाम बदल दें उसका पदार्थ पदार्थ बदलेगा अगर एक एक एक ही ही ही का है है दोनों तो उसमें भेद भेद नहीं होगा तुम्हें एक ही रहेगा मात्रा में भेद हो सकता निमित्त में और तो जितना भी होगा सब एक ही होगा चाहे रसगुल्ला में है चाहे जलेबी में कहीं भी है जो आ जाता है वो दूसरे के संबंध से आता है जैसे मिठास में दूध की दूध का भी अपना भी स्वाद होता है ना वो मिल जाता है जलेबी में है वो बेसन का स्वाद है मैदे का है जो जाता है तो वो मात्रा में भेद करता है वो मिठास में नहीं होता है मिठास तो एक ही रहेगा जितनी भी मिठाइयां है सारी की सारी मिठास एक ही है भेद कुछ भी नहीं है उसमें हाथ में जो मिले हुए है उसके कारण अलग अलग लगते है सब तो हैं सामान्य और विशेष गुण सामान्य मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो वो सामान्य सामान्य सामान्य कहते हैं उसको तो ईश्वर के अंदर जो कुछ गुण है चेतना है इच्छा है प्रयत्न है यही के यही आत्मा में है कोई अंतर नहीं है दोनों में जैसे हमको अनुभूति होती है ऐसी की ऐसी ही ईश्वर को अनुभूति होगी जैसे चेतन को अनुभूति होती है ना दूसरे को वैसी होती है कोई अंतर नहीं होता है अनुभूत सभी चेतन का बराबर होगा लेकिन अन पकड़ता है वो यहां से भेद हो जाएगा एक व्यक्ति यह किसी वस्तु को देख करके उसके कई गुण पकड़ लेता है एक का पकड़ ले पकड़ पाता है ही होगा। अनुभव की मात्रा में भेद हो जाएगा पर अनुभव करने में कोई भेद चेतन है अनुभूति जैसे एक जगह कर रहे हैं ऐसी जैसी होगी वो भी चेतन है तो अनुभूति करके हम एक दूसरे को समझते हैं ना कि वो भी है समझते हैं समझ पाते हैं दूसरा भी कोई अनुभव कर रहा है ये हमको नहीं आता है पकड़ में कभी नहीं पकड़ सकते हम पर अनुमान से फिर जानते हैं कि ये भी समझता है बो, बात कर रहे हैं तो बात करते रहिए वो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करे तो कितनी देर करेंगे बात जैसे बात करते करते वो फोन आदि में जैसे होता है ना वो हाँ नहीं बोलता है तो झट टोकते हैं ना कि सुन रहे हो यानी वो हमको सदैव प्रतिक्रिया चाहिए बात उधर से उस तो प्रतिक्रिया से हमको पता लगता है हाँ, इसको आ रहा है समझ में या ये जान रहा है व्यक्त नहीं करेगा तो नहीं पता लगेगा जैसे बोलता है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसकी हम्म तो इससे अनुमान हो जाता है कि हमारी बात से दूसरा प्रतिक्रिया कर रहा है इसका मतलब उसने भी समझ लिया कहने से हम प्रतिक्रिया करते है कब जब समझ में आता है तब ऐसे ही दूसरा कर रहा है हमारे शब्द सुन के मतलब हमको जैसे समझ में आया था और हमने प्रतिक्रिया की ऐसे उसको आया तभी किया है प्रतिक्रिया उसने तो हम करते हैं सुनकर के प्रति जानने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं तो दूसरा भी अगर प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको भी जान हुआ है तभी कर रहा है तो इतना भाग सभी में बराबर होगा तो इस प्रतिक्रिया को हम केवल पकड़ पाते हैं उससे हमको लगता है कि अनुभूति कोई कर रहा है नहीं प्रतिक्रिया तो नहीं पता लगेगा अनुभूति कर रहा है हम प्रतिक्रिया करते हैं पर प्रतिक्रिया के साधन हमारे दृश्य है ये हमारे इंद्रियों के पकड़ के हैं सारी प्रतिक्रिया के साधन मूल प्रतिकिया नहीं आती पकड़ में वहां अनुभूति वाली अनुभूति के बाद जो प्रतिक्रिया करते हैं इन साधनों में ये साधन हमको आते हैं पकड़ में पर ईश्वर वाला में वो नहीं है प्रतिक्रिया वो भी कर रहा है सुनता वो भी जम करते हैं लेकिन वो जो प्रतिक्रिया करता है ना जिन साधनों में वो साधन हमारे पकड़ के बाहर हैं इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो जानता सुनता भी है कुछ तो जैसे अभी कोई व्यक्ति सुन रहा है कुछ नहीं बोले तो हम नहीं मानते सुन रहा है तो ठीक ऐसी, ऐसी वो भी है वो भी सिर हिलाता ही नहीं है कभी सिर ही नहीं होता है दिखता ही नहीं उसका तो हम कैसे माने सुनेगा वो यहां भी नहीं है। तो यही कहेंगे नहीं सुन रहा है पर सुन रहा है ना वो पर हमारे पास नहीं है कोई साधन जब तक नहीं सिर हिलाएगा तो मानेंगे नहीं कि सुना इसने तो यही कारण है कि ईश्वर सिर नहीं हिला सकता तो हम नहीं मानते कि सुन रहा है वो उसके पास ऐसे साधन नहीं है इनमें प्रतिक्रिया नहीं करता है ईश्वर की हर समय जो प्रतिक्रिया होती है वो परमाणुओं में होती है अत्यंत सूक्ष्म अवयव जो है ना वो जो हमारे पकड़ के नहीं है प्रतिक्रिया वहां से होती है उसकी उनमें परिवर्तन करता है वो हमारे पकड़ में कभी नहीं आने के हैं आंख जब बनेगा तो पहले करेगा ना उसको जोड़ेगा वहां सारा जोड़ तोड़ करता है और वो हमारे पकड़ के बाहर है कभी नहीं आएगी पकड़ में और अपने आप में जो क्रिया होती है वो नहीं आती है पकड़ में क्रिया हर्ष में जिस द्रव्य के आश्रय है ना उस द्रव्य से पकड़ में आती है ऐसी नहीं आती है ये ओवल दिखाई दे रही है आपको गति नहीं देखेगी कभी भी गड़ी की सुई चलती है कभी सुई केवल दिखेगी उसका चलना नहीं दिखेगा क्योंकि जो क्रिया है ना वो रूप नहीं है हमको दिखाई देता है जिसमें रूप होगा वो दिखेगा क्रिया में रूप होता ही नहीं है तो क्रिया कभी नहीं दिखेगी अब उस रूपी द्रव्य में होती है और उस क्रिया के साथ वो रूपी द्रव्य चलता है तो उससे हमको दिख जाता है कि हाँ अवगति हो रही है तो क्रिया अपने आप भी दृश्य नहीं है और ईश्वर क्रिया इसलिए करेगा तो उस क्रिया में दृश्य नहीं है उसका उसका आश्रय द्रव्य ईश्वर की क्रिया का जो आश्रय द्रव्य ईश्वर है वो दृश्य नहीं है पकड़ में नहीं आएगा उसकी क्रिया भी नहीं आएगी पकड़ में ऐसी इच्छा है इच्छा आदि तो हमको ऐसी नहीं पकड़ में आते हैं इच्छा से भी हम कुछ करते हैं सारी मतलब इच्छा आदि के बाद प्रयत्न जो होता है प्रयत्न से बाद ये प्रकट होती है सब गुण प्रयत्न नहीं करे आत्मा तो कोई गुण प्रकट नहीं होता है कभी देखा होगा ना कोई कीड़ा बैठा रहता है चुपचाप तो ऐसे लगता है ये मरा हुआ है पहले यही लगता है कि मरा हुआ है ये वो फिर कुछ करता है इधर उधर तो कहते हैं तुझी भी है पहले तो आत्मा रहती है ना जो रहती है चेतना सारी कुछ रहती है वही लेकिन वो सिमट के जब बैठा रहता है तो नहीं मान पाते हैं कि ये है जीवित जबकि होता है तो इसका मतलब होता है कि चेतना जो होती है आत्मा जो होती है ये हमारे पकड़ के बाहर की चीज है तो यही चेतना ईश्वर में भी यही आत्मा ऐसे ही है ईश्वर तो वो नहीं आएगा पकड़ में वो ऐसा में नहीं करता है चेष्टा वो इसलिए उसकी चेष्टाएं यहां पकड़ने का करेंगे प्रयत्न तो कभी नहीं सफलता मिलेगी इसलिए यहां नहीं करना है उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न अभी जैसे ध्यान करने लगते हैं ना तो आंखों से देखना चाहते हैं वहां वहां भी यही प्रयत्न चलता है हमारा दिख जाए किसी तरह तो ये चेष्टा क्या है अनुचित है रूप जैसी चेष्टा आकांक्षा होनी नहीं चाहिए वहां नहीं तो वो मिथ्या वहां होगा करना पड़ेगा उसको उसे कोई लाभ नहीं होगा अभी नहीं आएगा उसमें पकड़ में वो ईश्वर अनुभूति कैसे करेगा जैसे हम करते हैं जो करते हैं वैसे ही करता है इस अनुमान से जानना होगा उससे अब होगा वो लंबी प्रक्रिया होगी कि कोई भी जो चीज बनी है ना जैसे अपनी आप हम है आत्मा है संबंध होया हुआ है दोनों का जड़ चेतनों का ये तो निश्चित नहीं संबंध नहीं हो पाएगा तो ये संबंध किया हुआ है हमको अनुदन जुड़े हुए हैं फिर भी अभी तो इन दोनों को कौन जोड़ेगा जो दोनों के निकट है दो चीज जोड़ते हैं तो पकड़ में आनी चाहिए न? दोनों चीज़ें जोड़ने वाले की पहुंच दोनों जगह होनी चाहिए वही जोड़ सकता है अगर वहां नहीं पवाए तो पकड़ेगा ही नहीं उसको उठा नहीं सकता तो हम दोनों को जोड़ने के हम कितने सूक्ष्म तो पकड़ना चाहें कैसे पकड़ेंगे क्योंकि पानी को पकड़ने की धन हमारे पास उतनी पतली नहीं है मोटी जाती है पानी बहुत पतला है हमारे उस पकड़ का नहीं है इसके छिद्र है इसमें घुस जाता है वही पकड़ के जोड़ेगी दोनों को तो अब ये अनुमान से करना पड़ेगा हम कितने सूक्ष्म है तो हमसे नहीं जुड़ सकते और बिना जुड़े अनुभूति नहीं होती हमारी से अनुमान से होगा कि जहां हम जुड़े हुए हैं वहीं उसकी विद्यमान नहीं वहां पर जोड़ने बाहर से वहां कोई नहीं पहुंच सकता है यानी वाला पकड़ेगा उसको। तो इसमें है वो, हमको दोनों को जोड़ा हुआ है तो ऐसे अनुमान कर में यहाँ क्या कर रहा हूं केवल अनुभव कर रहा हूं ना उसमें हमें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है चल तो आप जान रहे हैं देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं तो बिना प्रतिक्रिया की करेंगे ईश्वर को होता रहता है उसको प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती है नहीं है। प्रतिक्रिया कुछ करने के लिए होती है, आने के बाद जैसे हम इच्छा करते हैं तो इच्छा करने में हमको क्या क्या करना पड़ता है वही ईश्वर करता है सारा करने की प्रक्रिया वही होगी दोनों की एक ही होगी भी चेतन है जान बने तो वो भी तो इच्छा वैसे ही करेगा का मतलब यहां होता है कि किसी भी क्रिया मात्र को करने के लिए चूंकि जो चीज नहीं होती है ना पहले लाने के लिए खड़ा करने के लिए पहले सोचना होता है पहले, तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी इसको बंद करेंगे और कोई उपाय नहीं है अब ये इच्छा करेंगे फिर प्रयत्न आप कर सकते हैं बिना इच्छा के प्रयत्न होगा ही नहीं इच्छा पूर्वक होता है नहीं होगा प्रयत्न का ही स्वभाव ऐसा है जो इच्छापूर्वक होता है नहीं, क्रम, जिसे इस को हमको ऐसे रखना है ना के करेंगे तो ऐसे नहीं रख सकते रखी जाएगी वो हाँ तो ये क्या होगा ना पहले उसको अपने में करना होता है कर्म होना है उस कर्म की जो कर्म की जो स्वरूप बनता है वो पहले जान में बनता है ये इसको ऐसे होना है यही तो इच्छा है ऐसे होना चाहिए ये इच्छा है तो किसी चीज को मैं करना चाहूंगा सृष्टि को मैं मुझे बनाना है, ईश्वर को बनाना होता है बनी नहीं है पहले सब अलग अलग रहते हैं परमाणु तो इच्छा ही करेगा वो पहले अब इसको बना दो होता है कि हमको जो कामना यहाँ होती है ना इस कामना हम अपने को कमी अनुभव करते हैं तो हम दुखी रहेंगे तब तक बाधित रहते हैं तो जिस कार्य के करने से हमारी वो बाधा हटती है ना उससे पूर्ति हम अपने को समझते हैं ऐसी स्थिति ईश्वर में नहीं है अपने भरने जैसी कोई उसमें इस तरह की स्थिति नहीं है कोई भी काम वो अपने को भरने के लिए नहीं करता है या उसको अपने में नहीं दिखती है हमको दिखती है ऐसी क्योंकि हम बाधित रहते हैं दुखी रहते हैं उसके अभाव में तो उस बाधा को दुख को ही हम हटाना चाहते हैं और उसी से प्रेरित के ये कार्य करते हैं तो इसलिए हमारे ऊपर तो ये लागू हो जाता है नियम ईश्वर में ये नहीं है हम तो जो होता है अपने को बिना भरने के लिए भी तो कर सकते है ना जैसे भोजन एक व्यक्ति भूखा हुआ हो उसको कहा जाए भोजन बांटो तब उसका ध्यान रहेगा कि कटेगा कुछ करेगा बचा के रखेगा प्रयत्न कुछ करेगा लेकिन जो खा के बांटता है ना वो धड़ाधड़ देता है एक उससे मांगे दो ले लो तुम भूखा बांटेगा तो एक रख लेगा दो मांगेंगे कहीं कम है अभी और लोग भी है के बांटता है तो कहता है ले लो ना जितना होता है उसकी कोई चिंता नहीं होती निष्काम है अब भरने के लिए नहीं कर्म हो रहा है तब तो जहा बांटते हैं है। हम हम भी भी है। इसलिए से वो पूर्ण काम ही रहता है और क्रिया भी करता है तो एक ऐसी होगी जैसे मुझको अपनी होती है या जैसे मैं सोचता हूँ जैसे मैं विचारता हूँ ऐसी ऐसी सब काम ईश्वर समानता है दोनों के अंदर एक जैसा ही है तो ऐसी की ऐसी क्रिया अब क्या हो रही है सभी जगह हो रही है मान लीजिए एक चेतन मैं जैसे वैसे वहां अनुभव कर रहा है तो दूसरे को वहां जान हो रहा है तीसरा और कहीं कर रहा है तो ऐसे ही समझिए कि एक जगह ईश्वर ऐसी अनुभूति कर रहा है दूसरी जगह तीसरी जगह सारे जगह उसकी अनुभूतियां ऐसी वो है और इसी रूप में है जिस रूप में यहां है अपने को ही एक तरह से फैला दीजिए मान लीजिए जैसे मैं यहाँ जान रहा हूँ अगर वो तो ऐसे ही हमको जान होता ना क्योंकि यहां से चल के जब वहां जाते हैं तो वहां हमको अनुभूति होती उसमें कोई भेद नहीं होता है वहां भी वैसे हम जानने लगते हैं ठीक यही स्थिति ईश्वर की सभी जगह है सब फैला हुआ है वर्तमान होता हुआ लेकिन इसी रूप में अनुभवकर्ता के रूप में विदिमान है वो नहीं हो पाता है जल्दी से कर देता है होता है कि किसी तीन परमाणु अगर यहाँ है मान लीजिए साथ वो नहीं कर पाएगा वहां समय लगेगा हटा करके दूसरी चीज वहां डालेगा होगा तो वो पहले हटाना पड़ेगा वहां से हटाए बिना वो दूसरी चीज नहीं जा पाएगी तो यहां पर क्या है ईश्वर की भी व्यवस्था है क्योंकि वस्तु दूसरे को अपने जगह में नहीं आने देती है प्रकृति वस्तु हमें तो अगर उससे अतिरिक्त को डालना पड़ेगा उसको तो वहां समय लगेगा उसको ऐसा वाला जो समय लगता है ये तो लगेगा ईश्वर को यहाँ शीघ्र नहीं हो पाएगा स्थिति है निर्वाध में उसको समय नहीं लगेगा निर्वाध में तत्काल कहीं भी विधित वाली है बाधित का नहीं कर सकता उल्लंघन ईश्वर भी अपने समय से ही होता है इसमें समय लगता ही लगता है तो बनेगी नहीं चीज ही नहीं बन सकती है ऐसा वाला समय तो लगता है इसमें लेकिन बहुत जल्दी कर सकता है मतलब फिर भी हमारे में क्या है वो शीघ्र है निर्बाध होने के कारण और अकायम उसका शरीर नहीं है कुर्ता पहनेंगे तो कुर्ता से बाहर शरीर नहीं हो सकेगा और शरीर अगर कुर्ते से बाहर है तो कुर्ता ही नहीं हो तो कुर्ता कहाँ कहलाएगा फिर चादर से बाहर अगर शरीर चला जाए तो चादर किस बात की जैसे शरीर से बाहर कभी आत्मा नहीं हुआ करती है तो शरीर ही इतना बड़ा है आत्मा ही शरीर उसको चाहिए तो आत्मा से बाहर चाहिए ना हर कोई शरीर जा ही नहीं पाएगा ईश्वर से बाहर कोई चीज को नंगा ही रहना पड़ेगा सदा उसका शरीर नहीं कर सकती कोई वस्तु शरीर को पार करना आवश्यक है शरीर से शरीर को दूर होना चाहिए विकास भी उससे अधिक नहीं है जितना ही स्वर् वहां होता है जहां आपका गज समाप्त कर दे वस्तु को नापते, नापते नापते नापते नापते इससे आगे नहीं है तब कहेंगे कि इतना है। नही बता रहा हूं आप किसी चीज इसको मान लो चबूतरे को नापना शुरू कर सकते हैं कि हमने नाप लिया चबूतरे को यह कहेंगे जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक नहीं कह सकते हैं कि नाप लिया हमने तब आगे नहीं मिलेगा ये तब कहेंगे कि ये इतना है तो ईश्वर में क्रम कहां से करेंगे वो पहले बचा रहेगा उधर छोटा हुआ नहीं कर पाएंगे फिर आगे भी जाते जाते वो समाप्त ही नहीं कर पाएंगे तो नापेंगे कैसे कि इतना हो गया ये तो नाप तो बना बनापेंगे भी नापने वाला आपका जो भी मीटर होगा वो पद खत्म हो जाएगा वो बहुत अधिक है माप जो होता है वो नियत होता है हर समय नहीं किसी की यत्ता को समाप्त करती है माप परिमाण होता है ना वो नियत तो है ऐसे है कि एक चीज ये छोटी है और इससे ये बड़ा है भले ये नहीं नाप पाएगा लेकिन इतना तो कहेंगे ना इससे अधिक है वो बस इतनी करने के लिए है वो कि प्रकृति का भी प्रकृति का भी कुछ माप है ये तो इससे अधिक है वो ईश्वर तो बस अधिक तो बताना ही पड़ेगा ना कम से कम क्योंकि इतना नहीं है वो अब कितना है ये अलग हो जाती है पर इससे अधिक है बस इतने बताना वहां अभिप्राय है एक भाग इसका है तो तीन भाग समझो आगे है वो भी तो ऐसा सीधे माप की भाग नहीं है चौथा क्योंकि जो चौथा भाग होगा ना तो वो समाप्त हुआ करता है उसमें वो समाप्ति ही नहीं है इसलिए सभी जगह से शुरू है सभी जगह अंत कहीं नहीं है बस शुरू तो चूंकि हमारे कारण है तो जहां से हमारी बुद्धि चलने लग जाती है ना वहां से शुरू हुई वस्तु ईश्वर का शुरू नहीं है वो शुरू हमारी बुद्धि की है ईश्वर का नहीं होता है शुरू ऐसे तो उसका नहीं है चूंकि वो निरवय है छिद्र हस् में साव्यव में हुआ करते हैं, इसका एक कांटा निकाल सकते हैं आप तो वो कांटा तो नहीं निकाल सकते थे पानी में से एक पानी इसीलिए निकले क्योंकि तो बुंद उससे अलग है वस्तु तो होगी उसमें से निकलेगा ही नहीं उसका कोई अंश तो जब निकलेगा ही नहीं तो छिद्र नहीं हो सकता उसमें अथवा जिसमें छिद्र होता है वो अलग अलग हैं सब तो भी सवयव है उसमें कोई अवयव नहीं होता है एक ही है पूरा का पूरा हाँ मतलब होता है कि मोटी मोटी मोटी चीजें का क्रम हमको दिखता है कटहल बहुत बड़ा है आत्मा का है इसके आगे नहीं है वो सूक्ष्मता है ही नहीं होती है लेकिन हमारी बुद्धि इतने ये स्थूल की अपेक्षा वो भी इस जैसा समझ लीजिए कि वहां जाकर के हम जो सूक्ष्मता जिसको कहते हैं ना उससे भी चूंकि वो उतना मोटा भी नहीं है उसे भी और इसको सूक्ष्म कह दिया है ऐसा सूक्ष्म नहीं है छोटा वाला तुलनात्मक सूक्ष्म जो है ना भी वो है यानी उससे रहित नहीं है वो वस्तु रहित नहीं हो ये बुद्धि में केवल बैठाने के लिए कह दिया सूक्ष्म है आत्मा का होगा ना वो आत्मा के लिए कहा साइज भी होगा आत्मा का होगा वो हो। लेकिन आत्मा का साइज ऐसा नहीं है हाँ साइज यह ऐसा नहीं है कि जैसे दृश्य साइज हो है मैं बता रहा हूँ ना कि जीवात्मा का किसी देश मात्र में है तो वो लेकिन वो जैसे ये वस्तु होती है ना कि इतनी लंबी चौड़ी ऐसी है उस तरह की नहीं है है होता हुआ भी नहीं, है। नहीं आता है ऐसे समझ देखिए समझिए कि रात में मान ली एक टार्च का प्रकाश मारेंगे छोटा सा छेद वाला तो इतने में होगा ना वो तो उस समय तो वो देखेगा ये इतना ऐसा है और दिन में भी वही मारेंगे जब तार्थ प्रकाश तो वो तो पड़ेगा तो वैसे ही ना उतने में ही पड़ेगा वो लेकिन दिन में दिखेगा नहीं स्थिति उसकी उतनी की उतनी है लेकिन दृश्य नहीं है तो ऐसी कैसी आत्मा रहता तो उतने देश में है ये लेकिन उस देश में कोई बाधित जैसी स्थिति नहीं है उसकी बाधित करे उसमें दूसरे को नहीं आने दे ये अवस्था नहीं बनेगी में नहीं है ये तो पक्का है ना तो पूरे में नहीं है तो कुछ में तो है हुआ भी उतने स्थान को वो घेरता नहीं है स्थान को नहीं घेरता है होता हुआ भी हाँ। का मतलब यही होगा कि दूसरी चीज जो है ना उतने स्थान में दूसरे को नहीं आने देती है इसलिए उसका कह दिया गया है कि ये इतना है हाँ इतने आकार का आत्मा भी उतने का होता हुआ भी वो बाधित नहीं करता है दूसरी आत्मा को भी नहीं करता है बाधित नहीं है मतलब एक जगह है हजारों आत्माएं रह सकती है रहती नहीं है लेकिन रह सकती है वो रह इसीलिए सकती है कि कोई किसी को रोकती नहीं है हो सकती है अथा गुण जो है ना एक अवरोधक गुण है प्रकृति में केवल होता है अवरोध के कारण दो चीज जुड़ जाती है और वही चीज बड़ी होने लग जाती है वो इसीलिए एक ईट में दूसरी ईट नहीं घुस सकती घुस जाए तो दीवार कभी नहीं बनेगी तो आत्मा में ये वाला धर्म नहीं है एक दूसरे को रोक ले तो नहीं रोकेगा तो कितने ही डालो वो मोटा होगा ही नहीं कभी हाँ वो एक जगह गुच्छा बनेगा नहीं उसका तो इसलिए एक स्थान में हुआ भी स्थान का अवरोधक नहीं है लेकिन होगा जरूर एक जगह में देश उसका है लेकिन आकार नहीं बनता है आकार चूंकि हम इसको कहते हैं जो दूसरे को रोके यहाँ से यहाँ तक है तो वहां दूसरा नहीं जाएगा अब तो उसका नाम आकार होता है तो ऐसा वाला आकार जीवात्मा में नहीं है वो निराकार में है लेकिन होता एक देश में है। जैसे यही वाला प्रकाश से समझ सकते हैं। रहता वहां है दिखता नहीं है प्रकाश दिन में या किसी वो नहीं है। भी है दिन में, तो वो नहीं किसी का है ना एक प्रकाश पर कितने टार्च मार सकते वहीं पर आप लेकिन और मोटा होगा पतला कुछ भी तो नहीं होगा ना वो जाएगी लेकिन कोई किसी को रोक नहीं पाएगा ना कि तुम यहाँ नहीं आ सकते अब यह दिन में होगा वो जो चमक बढ़ रही है ना वो मोटाई ही है एक दूसरे पर आया है वहां तो नीचे से तो रोक रखा है लेकिन मोटे रूप से दृश्य में देखेंगे जब आंख से जब देख रहे हैं तो वहां नहीं रोक रहा है प्रकाश को प्रकाश तो ऐसी आत्मा को आत्मा नहीं रोकती है और ईश्वर भी ऐसे किसी को नहीं रोकता कहीं पर है तो अब क्या है वो एक जो सबसे छोटा जो कह रहे हैं जिसको उस छोटे में भी है वो और छोटे में का अर्थ है कि बाहर आवरण सहित भीतर घुसा हुआ ऐसा नहीं उसके सहित ही है उसमें वो कैसे जैसे इसके अंदर रूप भी है और इसके अंदर भार भी है दोनों एक ही साथ ऊपर बाहर नहीं चढ़ा हुआ है यह भार के ऊपर रूप नहीं है दोनों बिल्कुल एक ही जगह है तो जैसे रूप और भार यहां पर है एक दूसरे में बिल्कुल गुतमुत है तो ठीक इसी तरह से ईश्वर सब में है कोई भी दो नहीं है जैसे रूप और भार में थोड़ा भी अंतर नहीं हमारी आंख में सभी में, में भी से है है उसकी सत्ता इसलिए उसको कह दिया जाता है उससे भी सूक्ष्म है वाला असूक्ष्मता नहीं है उसमें सभी के अंदर होने के कारण वो सुख केवल उसके परिमाण बराबरी को पकड़ती है जैसे यहाँ भार पकड़ता है ना एक किलो और इधर का एक किलो तो वो बराबर हो जाता है दोनों ऐसे ही जितना भी रूप है रूप का पैमाना आंख में रखा हुआ है तो वो उस पैमाने के बराबर केवल आता है सामने तो जो बराबरी आती है उसकी गिनती अलग हो जाती है अंदर नहीं रूप सामने दिख रहा है ना जितना दिख रहा है इसका केवल आकलन हो जाता है भीतर वाले से मीटर में है वो अंतराल अंदर उत्पन्न होता है वो ज्ञान होता है जो जो मोटे जो के परमाणु परमाणु हैं उस समानांतर ये रूप के है, उसका नहीं अपने अनुभूति से सीधे नहीं होते आप प्रकृति का कि जैसे आत्मा को पकड़ रहे हैं ना इतना छोटा सा है वो कण कुछ है बुद्धि से ही तो पकड़ रहे हैं तो ऐसी ही बुद्धि से ईश्वर का भी पकड़ में आएगा दोनों का तुलनात्मक करते भी पृथक है ही नहीं वस्तु तो। कोई ऐसी वस्तु तो नहीं हो सकती जिसको बुद्धि जैसे मतलब है बुद्धि से पूरा नहीं पकड़ पाती बुद्धि उसको जैसे इन वस्तुओं को पूरा समझ जाती है ऐसे ईश्वर को पूरा नहीं समझ पाएगी बुद्धि कुछ तो पकड़ेगी सारा नहीं पकड़ पाती इसलिए परे है वो कुछ नहीं है इनका समाधि में, में। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आप किसी व्यक्ति को देख लिया तो लेकिन सारा थोड़े जान जाते हैं उसके बारे में क्या है ये पर ये तो नहीं कह सकते मैं नहीं जानता उसको तो इतने ही कुछ पकड़